दुख तो आते ही रहते हैं जीवन में परंतु उन आते हुए करते हुए मालूम पड़ते हुए दुखों में उद्विघ ना होना और व्याकुल नहीं होना ये चिंता से कहा संभव है आपको पहले भी सुनाया था गीता श्रीकृष्ण के अनुभव की कोशिश है अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कौन सा दुख है जो न देखा थाने में जन्म हुआ क्या बढ़िया बाप जन्म होते ही बाप को निभाकर पढ़ाए घर में भेजा कर रखना पड़ा ये कौन सा सौभाग्य का चंद्र राग डराने के लड़के को गाय चरा के रहना पड़ा माखन पूरी करके खाना पड़ा कर। और कोई जहर पिलाने आता है तो कोई छकरा से दबाने आता है कोई गवंधर में उड़ाने आता है नहीं? कहीं पेड़ गिर पड़ता है कहीं बछड़े में से राक्षस निकल जाता है कहीं कहा अपने हाथ पर उठना पड़ता ये कोई बहुत सुख की बात नहीं है वो श्री कृष्ण के जीवन में भी दुख के प्रसंग आते हैं परंतु वहां भी जब हम देखते हैं उन उनकी आंखों से प्यार बरस रहा है उनके होंठों से मुस्कान फल रही है उनका हृदय कर्मानंद में मग्न करीता आती है अपने मामा को अपने हाथों मारना पड़ा होना कोई सुभाग्य का नहीं है मजबूरी है नाप जेल खाने में रहे जब दुश्मन ने चढ़ाई की बात होगा दस बार बीत गए परंतु गांव छोड़ के भागना पड़ा कहां मसुरा और कहा भागते भागते विशकुंड गुफा पहुंचे गिरनार में पहुंचे तो और जलाशंघ जलाशंघ ने टीका किया द्वारका की ओर से भगे तो गांव में पालुका नहीं की जिनका प्रमाण कुछ नहीं था उस समय सिर पर पगड़ी भी नहीं एक दिसंबर पहले हुए नंगे पांव भगे और मान मांग, मांग के साधुओं के आश्रम में प्रसाद पाया पहाड़ में चिप कर रहे लेकिन मुस्कान कहता ये अंकूब आग लगा दी गई पहाड़ में चारों ओर तो कूद पड़े समुद्र के बीच में बस्ती बचानी पड़ी वहां क्या क्या नहीं हुआ एक दृष्टिवाल वहां दस दिन का होने से पहले ही बच्चे का अपहरण हो गया उठा के ले गया है पंद्रह तो प्रदिन्न को उठा के ले गया है ये सब घटनाएं जीवन में हादी हैं ससुर के घर पर डाका पड़ गया तो सत्र के घर पर डाका पड़ा, मणि के लिए और मारे गए बेचारे और जो बड़े धारी भक्त थे वो मणि लेकर दूसरे शहर में चले गए बलराम जी मणि के बारे में श्रीकृष्ण पर संदेश करते थे बड़े भाई का अविश्वास करो देखो घर व्यक्ति में होता है कि तो नहीं चाहती थी कि हमारे घर में रहें दूसरे के घर में न रहे। चीना बकड़ी होती थी अच्छा और बाल बच्चों की बात क्या है एक भी बेटा श्रीकृष्ण का आज्ञाकारी नहीं निकला एक भी पौपरह अज्ञा आज्ञाकारी नहीं निकला वो साधु महात्माओं पर श्रोता करते थे और वे हंसी उड़ाते थे मजाक करते थे अच्छा खान पान में भी एक भी श्रीकृष्ण का अनुजाई नहीं निकला लेकिन श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए आए और मुस्कुराते हुए अंतर्धान हुए ये है गीता ये जो श्रीकृष्ण का जीवन है ये जो श्रीकृष्ण का अनुभव है यही अनुभव गीता में प्रकट हुआ है दुखे स्वनुद्व वेदन ज्ञान माने क्या वेदांत की पोती लेकर पर बैठ गए और अब वो सिद्धि खंडन खंड खाकर कर लिया है। और कटाकाश मटाकाश की एकता कर ली और अंत कर्मोपाधिक और माओपाधिकल में एक है इसकी चर्चा कर लिस्टी का नाम ज्ञान है उस तो गीता का ज्ञान गीता की भक्ति गीता का धर्म हमारे रोज रोज के जीवन में आचरण करने की वस्तु है उसके अनुसार हमें अपना जीवन बनाना है इसके लिए दिशा अच्छा, आपको गीता के सिद्धांत क्योंकि भक्ति और ज्ञान का समन्वय तभी होगा ना कि जिनको जिनका समन्वय करना है आगे पीछे कौन पहले कौन पीछे या दोनों साथ या दोनों नहीं पहले दोनों को अलग अलग है भक्ति में और ज्ञान में दोनों में वेद-शास्त्र को प्रमाण माना जाता है और दोनों में संत की आज्ञा के अनुसार करना पड़ता है और दोनों में सदाचार का पालन करना पड़ता है चाहे आप तत्व तो बने और चाहे ज्ञानी सदाचार का पालन किए बिना तो किसी में नहीं बढ़ सकता, सक, कर सकते चाहे सर्व सर्वभूता नाम मित्र कर्म लेव भक्ति बोलो और चाहे अमानित्व अदमृतम अहिंसा शांति राज एवं ज्ञान बोलो दोनों में सदाचार और सद्भाव की आवश्यकता होती है और सद्भाव के बिना ना भक्ति बढ़ेगी और न ज्ञान बढ़ेगा अच्छा तो अब जरा शुरू से यदि मनुष्य अकर्मण्य हो जाए निकम्मा तो वो जरता से एक हो जाएगा ये जो साधन होते हैं वो चेतना को जागृत करने के लिए होते हैं हमारे शरीर में जो चेतना है वो जाग जाए और जाग के चाहे निष्पाप हो जाए चाहे भगवान से मिल जाए चाहे शांत हो जाए भक्त निष्पाप होती है भक्ति से भगवान में मिलती है चूख से अपने स्वरूप में स्फिट होते हैं और ज्ञान से अपनी पूर्णता का अनुभव होता है तो ये चेतना को जगाने के लिए साधन होते हैं यदि कोई आलस्य प्रमाद और निद्रा में पड़ा रहता है तो उसकी चेतना जागेगी नहीं आ, सो जाएगी और जब चेतना सो जाएगी तो वो जगता से एक हो <laughs> और यदि चेतना जगेगी तो वो पूर्णता से एक हो तो जाएगी दो ठोर है एक ओर निकम्मापन है जड़ता में और एक और पूर्णता है आप अपने अपनी चेतना को जड़ता से मिलाना चाहते हैं कि आप अपनी चेतना को जगाकर मंत्र से करने करके और पूर्णता में मिलाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को ये तो सर्वही नापसंद है कि कोई भी व्यक्ति अकर्मण्य हो जाए निकम्मा हो जाए ये गीता तो नापसंद है तो। माँ से संगोष सुकर्मणिक मेरे प्यारे मित्र निकम्मा हो जाए निकमे में शैतान का घर होता है निकम्मा मन शैतान का घर और जितनी बुराइयां हैं वो निकम्मे मन में ही जब कोई कर्तव्य सामने नहीं रहता है मन खाली रहता है सब उसमें बुराइयां पैदा होती हैं इसलिए श्री कृष्ण की इस बात पर ध्यान दो अकर्म है यथा जीवन में नहीं आने पा रहा अब कर्म आया हम थोड़ा क्रम से सुनाते हैं कोई मनोरंजन की बात आपसे नहीं करते हैं कहानी को तो तुले भी नहीं सुनाते हैं और थोड़ा ध्यान रख अच्छा निकम्मापन तो आपने दिया पर काम करने लगे काम जो है वो आप निषिद्ध कर्म करते हैं कि गृहित कर्म करते हैं माने जो नहीं करना चाहिए वैसे काम करते हैं कि जो करना चाहिए वैसे काम करते हैं तो जो निषिद्ध कर्म करता है वो वार्थना के वेग में करता है जब काम प्रबल हो जाता है सब व्यपचार की ओर प्रवृत्ति होती है जब क्रोध प्रबल हो जाता है तब हिंसा में प्रवृत्ति होती है जब लोभ प्रबल हो जाता है तब पूरी बेईमानी में प्रवृत्ति होती है निषिद्ध कर्म करना माने वासना के वेग में बहना आपका अपनी वासना पर को कोई नियंत्रण नहीं है इंद्रियाणाम इतरता जन्मनो विधीये सदस्य नरित प्रज्ञा वायु नारो निवामित तो निकमे मत रहो और काम करो तो काम क्रोध लोभ मोह वासनाओं की अधीन होकर मत करो निश्चित कर मत करो अच्छा जो अपने लिए कर्तव्य कर्म है विहित हैं शास्त्र में वो करें निश्चित विहित कर्म ही जो हम करते हैं शास्त्र के अनुसार वो स्वर्ग पाने के लिए करते हैं क्या वो सकाम हो गए हो विहित कर्म तो हैं अपने लिए शास्त्रों में उनकी ही कर्तव्यता का निर्देश है तो वो करना चाहिए परंतु करके किसके लिए है स्वारी लोक की प्राप्ति के लिए तो वो भी श्रीकृष्ण को ना पसंद है ज्ञान पुष्पता वाचन प्रवदंत वेद बानरता न्यदस्ती बात तो जन्म और मृत्यु के खंधे में फंसाने वाली चीज है कर्म करोगे उससे स्वर्ग में जाओगे और जब वहाँ पर भोग मिल जाएगा तो जैसे अपने से पैसा मिलने पर होटल से निकाल दिए जाते हैं वैसे महाराज जब आपके कोण की पूंजी नहीं रहेगी तो स्वर्ग से आप निकाल दिए जाओगे छीणे कोने मरते के लोग विसम दी पूर्ण का होने पर फिर माफ्यलोक में आना पड़ेगा और यदि सत्कर्म नहीं करेंगे तब तो तूफुल अगत प्रदाना चवे दरिद्र दरिद्रभा भी पापम पाप प्रभावान नरक प्रयापी पुनर्दरिद्र पुन पापी जो दान धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं वो दरिद्र होते हैं दरिद्र भाव में दूसरों की संपदा देखकर इच्छा होती है पूरी बेईमानी करते हैं पाप करते हैं और पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं नरक से निकलते हैं तो फिर दरिद्र होते हैं फिर दरिद्र होते हैं फिर पापी होते हैं इसलिए अपने को संभाल करके सत्कर्म में लगाना चाहिए वासना के वेग से बचना चाहिए अब जो हम सत्कर्म करें अब, अब देखो निकम्मा बन गया निश्चिध कर्म गया और सकाम कर्म चुका अब आई बारी सत्कर्म के अवस्थान तो उसको आप प्रायित्व के लिए करें अब तक जो गलतियां हुई हैं उनका परिवार्जन करने के लिए सत्कर्म कीजिए एक बार अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सत्कर्म कीजिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उनको प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म कीजिए हूं अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए सत्कर्म कीजिए और प्रायश्चित के लिए एक कर्तव्य पालन के लिए दो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तीन अंतकरण शुद्धि के लिए चार और कर्म से जो अनुभव आता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पांच सत्कर्म करने के पांच तरीके हैं या तो प्रायश्चित के लिए या तो उनकाकरण शुद्धि के लिए या तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन अवश्य कीजिए यहां हत्या गया और कर्तव्य रह गया और कामना गई इसमें भी कुछ देर होता है कई लोग काम कर्मना कर्म को छोड़ हैं और मन में कामना रखते हैं और उनको पूरी करना भी चाहते हैं तो उनको जीता का कहना है कि उसको नहीं जाए धर्मेन्द्रिया संयम में जहाँ सेन्द्रता स्मरण इंद्रिया स्थान विरोधात्मा सब तो उच्च है आपने कर्म को छोड़ दिया और वार्सना मन में है और उसको पूरी करना चाहते हैं ठीक है कर्म छोड़ दिया और यदि वासना मिटाना चाहते हैं तो एक बात यह हुई ंत वासना तो को पूरी करना चाहें और कर्म छोड़ दें और एक बात ये होती है कि वासना छोड़ दें और कर्म करें दर्द दो भेद हो गए कर्म छोड़ दें वासना रखें और वासना छोड़ दें कर्म रखें दोनों रखेंगे तो सकाम कर्म होगा और वासना रखेंगे काम नहीं करेंगे तो दोनों हो जाएगा और उपासना मिटा के अगर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका नाम योग हो जाएगा देखो हम संक्षिप्त में इस बात को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए आगे बढ़ते हैं परंतु कर्म में कर्तापन का जो अभिमान है वो कर्म को हमारे साथ दूर रहता है यदि अभिमान नहीं होगा, तो कर्म हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। करते चलो भाई करते चलो पीछे लौट कर देखने की जरूरत नहीं कर्म लेवाधिकार से माँ कलेष सदर्श मां कर्मफल हेतु करता को जब देखते हैं तब तो दो गुरु भान जाता है एक मैं करता और एक ईश्वर करता ये सारी सृष्टि बनाई है ईश्वर ने हम सर्वस्त प्रभो नस्त सर्वम प्रवृत्त पूर्वाही सुपधार हो अहम क्रिसमस से जगत हावसा इस सारी सृष्टि का कर्ता जो है वही कर्ता है जिसने माटी बनाई वो कर्ता है जिसने माटी का खिलौना बनाया वो हु? खिलौना बनाने वाला तो आवाज करता है मैसर सारा का सारा ईश्वर का बनाया हुआ है उसमें आकृति बनाने का काम जो करता है तो देखो माटी फूटने से कोई नहीं रोता और खिलौना फूटने से बच्चे रोने रहते ये, ये मायरा रहे तो इसका अर्थ हुआ एक ईश्वर सृष्टि है और एक जीव सृष्टि है ईश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई हुई है और मैं मेरा जो है ये अपना बनाया हुआ है तो दुख का जो निवास है वो ईश्वर की बनाई चीज में नहीं है प्रकृति जो सृष्टि करती है बनाती है उसमें दुख नहीं है ईश्वर जो सृष्टि बनाता है उसमें दुख नहीं है उसके साथ जो मैं मेरा का संबंध है वही दुख है तो वेदांति लोग इसको ग्यारह लोग ऐसे बोलते हैं सृष्टि दो तरह की है।, है ये मेरा काला है ये मेरा बनोई है ईरा तो भगवान ने बनाया पर जीव ने कहा मेरा फंस गया मेरा कहा फंस गया और फिर बोला हीरे वाला मैं फंस गया <laughs> तो प्रकृति की सृष्टि में भी दुख नहीं है ईश्वर की सृष्टि में भी दुख नहीं है अविद्या की सृष्टि में दुख है जीव की सृष्टि में दुख है जितना दुख है वो सब का सब अविवेकमूलक है सब तो जरा कर्म के कहता पर ध्यान दो गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि ईश्वर कहता है जीव कहता नहीं ये बात पर आप सारी गीता पढ़ो और उसमें साफ साफ आपको मिलेगा यदि उसके सत्कु ज्ञान के पक्ष पर ध्यान देंगे प्रकृतिकणानी मुरई कर्माण सर्वत प्रकृति के जो सत्त कम गुण है वो कर्म करते हैं आत्मा नहीं प्रकृति वजह कर्माणी क्रियमाणा नि सर्वत प्रकृति कर्म करती है जीवात्मा ने अब ये बात जरा जन सामान्य की समझ से ऊपर उठ जाती है करतापन का अभिमान ईश्वर की ओर नहीं देखोगे तो होगा और अपने आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो होगा जब दृष्टि बीच में अटक जाती है तब कर्तापन का अभिमान होता है सुहा देने कौन से या नगर से न करतुम ने क्षति अनुहार ये है गणिष्ठ जब दोस्तों के कारण ईश्वर सर्वभूतारामदेशन स्थिति हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है और वो जनता रुद्ध को युद्ध को माया से गुनाकार मारे अब सब देखो आत्मा अकर्ता है प्रसंग को तो ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते शुरू में गीता के बात क्या की गई वेदा विनाशनम नि जो एन मजम अव्ययम कथम सपुरु पार्थ कंगात ऐसी हंसिका हंसिका कार्य तुम समझते हो कि मैं मारता हूं या मैं अपने को मृत्यु का विषय बनाता हूँ ऐसा समझते हो तो नहीं, नहीं तुम अपने अविनाशी आत्मा को समझो न तुम्हारे अंदर वध की योग्यता है और न बध का कर्तृत्व है न तुम मरोगे न मारोगे तुम अपनी आत्मा को तो, तो जान लो प्यारे, और कभी हम नहीं जानते तो तो नहीं जानोगे तो क्या होगा तो बता रहे हैं जैनम वेत्ति हर मन्यते मनते हतम उभ नीजानी तो ना हम तीन जो समझता है कि मैं करता हूँ ये भक्ति भी है ज्ञान भी है गोपाल की सब तबहो जो अपन पुरुषार अपमानस अति पूरक है देखो ईश्वर का स्मरण करो ईश्वर व्यय से कर अपने कर्तव्य का पालन करते करो अपने कर्तव्य का पालन करते करो शक्ति और ज्ञान में तो कोई तो दोनों एक एक का कहना है कि कर्म ईश्वर की प्रेरणा से होता है तुम करता नहीं हो और एक का कहना है कि कर्म माया से प्रकृति से अविद्या से होता है तुम करता नहीं हो तो दोनों अलग अलग बात बोलते हैं कहीं दोनों एक बात बोलते हैं वो तो ये बोलते हैं कि आत्मा अपना न गर्वती न है। आत्मा अपना कैसा है करना करता है और न तो रोकता है ये भक्ति नहीं भी जो हम करते हो करो मुझे मैं नहीं करता हूँ इस पर वही बात हो गई अहम करता दृष्टा असंग मैं अकरता हूं द्रष्टा असंख्य तो ज्ञान और भक्ति दोनों को दोनों ही हमको कर्म के अभिमान से दोनों ही कर्म के अभिमान से छुड़ाते हैं तो वेद शास्त्र के अनुसार हैं दोनों सदाचार सद्भाव है दोनों में और कर्म के बंधन से छुड़ाने वाले हैं कर्म के बंधन से छुड़ाने वाले हैं दोनों कहीं कहीं तो इतना साफ है ज्ञान और भक्ति के संबंध में जैसे आप नए अध्याय में देखें एक और भक्ति बोलती है एक और ज्ञान बोलता है दोनों जैसे साथ साथ जैसे दो मित्र या दो प्रेयसी प्रियता आपस में खड़े होकर संवाद कर रहे हों भगवान दोनों की बात बोलते हैं मत्स्थान सर्वभूतानी न चाहतेश्वर स्थित न तो भूतानी देखो पहले पहले लाइन में है मत्स्थान सर्वभूता ये सब सारे पदार्थ मुझ में स्थित हैं और दूसरी लाइन में है न तो भूतानी भक्ति बोलती है कि ये सारी विश्व सृष्टि प्रभु तुम्हारे तो अंदर है तो भक्ति की ओर से तो भगवान बोलते हैं मत स्थान पर्व और ज्ञान कड़ा हो गया बोले ऐसा होगा आप केवल भक्ति का ही बात करते हैं तो भगवान ज्ञान की ओर से बोले न तो मतकान भूटानी बोलते कोई नहीं ये बवा क्या अक्टा एक बार कहना कि सब मुझ में स्थित है और एक बार कहना कि सब मुझ में स्थित नहीं है तो दोनों भगवान के सामने खड़े हैं बोलो महाराज क्या सही है भक्ति ने कहा सब आपने कहा सब कुछ में है ज्ञान ने कहा आप में कुछ नहीं बोले कुछ तुम्हारी बात भी सही तुम्हारी बात ये देखो उधर बाल बालों ने कहा कि तुमने माटी खाई बलदान ने कहा माटी खाई जसोदा ने कहा क्यों खाए तो दोनों और बोलते हैं वहां ऐसा पद प्रयुक्त है गौरत में नम भक्सी तवा नम ब मज्जा मैंने माटी नहीं खाई दाऊ दादा आपके सामने खड़े हुए करे मज्जा तो कोने तो माटी नहीं खाई पुलिस कर रहे सिन्हा ये सब इस सब तक बोल रहे हैं अमित आज दाऊ की ओर में दाऊ सामने आ जाए तो कहें हाँ भैया खाई मज्जा कहे वो बोरे नहीं खाए मैया का स्नेह है उससे डरते हैं नहीं खाई और बालों से भी डरते हैं गांव भैया तो ठीक कैसे तो आप देखो ग्वार बालों की नजर में तो भगवान ने माटी खाई तो बोलते हाँ खाई है ना और अपनी नजर में नहीं खाई तो बोलते नहीं खाए ने देखा तो ईश्वर खाता ईश्वर ने कहा जो लाओ तो खाने को तैयार ये गीतर बोलते हो सत्र पुष्पम फलम को जो मैं भक्तिया तदहम भक्त कहता अस्नामित प्रेमा मनह अरे बाबा प्रेम कुछ तो ले आओ पत्ते आओ तुलसी तक खा लेंगे बेलपत्र चा जायेंगे फूल ले आओ तो फूल खा रहे हल खा लेंगे पानी पी लें सब कुछ करने को तैयार तो है जो खिलाओ साथ खा रहे खाते हैं कहाँ उधर बोल दिया ते आदत कई कथित न कई वृप अज्ञानम तेन भुजंती जनता ये भगवान गीता क्या है काम दे भगवान स्वयं कल्पवृक्ष है जो भावना लेकर जो कुछ इनसे पाने के लिए कोई आ रहे गीता माता से कहो हमको तो कुछ ड्यूटी बताओ दो कर्म करो तुम्हारा कर्तव्य ये है नहीं मैं तो प्रे नहीं करूँगा कैसा प्रे नहीं करो अरे मैं तो आठ बंद करके योगाभ्यास करूंगा तो करो बोले नहीं मैं तो गथा काश का प्रमाण मूलक विचार करूंगा हमारे प्रमाण भी राम की निवृत्ति होगी कहा ऐसा ही ये माँ है वो और जिस बेटे की जैसी रूपी होती है उसको वो साफ पूरा करती है इसलिए बोलते हैं अम्बर स्वाम अनुसंधानी गीता तो मेरी मैं तेरी ओर मैं तेरी ओर देख रहा हूं मैं तेरा अनुसंधान कर रहा हूँ तो ज्ञान और भक्ति एक कर्म की बात है मेरे तो कई कई लोग जो है वो कहते हैं कि कर्ता को मैं नहीं हूं परंतु मैं अकर्ता हूं वो मैं अकर्ता हूं ये जो दृष्टि है इसको माया मत दो कर्तापन के भ्रम को मिटाने के लिए अकर्तापन अध्यारोपित किया गया है ये वेदांत का अकर्तापन काज करे दोगे तो कर्तापन की भ्रांति भेट जाएगी बस और मैं करता हूँ यदि इसको धारण करोगे तो बोझ हो जाएगा तारे ऊपर को समाधेगी मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ कब करो वो भी एक कर्म है मैं करता हूं ऐसा सोचना भी एक बुद्धि का कर्म है वो भी एक भिक्षे है समाधि नहीं है समाधि में कौन सोचेगा कि मैं करता हूं कैसा माएलव समाधि में तो नहीं अपना आत्मा ऐसा है जो कर्म में भी रहता है और समाधि में भी रहता है समाधि में भी ज्यो करते हो और कर्म में भी ज्यो करते हो, जब ज्यो करते हो आ गया तब जो कर्म का निषेध था ना वो अपने आप ही कट गया जो रामभूमि में है वही अरण्य में है जो विक्षेप में है वही समाधि में है अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करते हो तो गीता का ज्ञान जंगल में जंगल में भेजने के लिए नहीं है गीता का ज्ञान तो जहां आप हैं वहीं मंगल करने के लिए है जहां आप हैं अर्जुन का रणभूमि में मंगल हुआ जंगल में मंगल मंगलमय हुआ उसका तो रणभूमि में मंगल हुआ वो तो एक सज्जन ने कोई अर्जुन की मुक्ति के संबंध में प्रश्न लिखकर भेजा है यदि वो तो वहां आ जाते तो बात करने में सुविधा होती अर्जुन के तीन दूसरे तो नर रूप है नर नारायण है नृत्य बहुत कभी बंदा हुआ ही नहीं वो इंद्रांश है वो आधिकारिक पुरुष है वो शरीर छोड़ने के बाद भी स्वर्ग में जाता है और जब तक उस इंद्र का मनमंतर रहता है तब तक मनमंतर षयंत्र को स्वर्ग में इंद्र से एक होकर रहता है उसका नाम कारक हुए चित्रांत होने से अर्जुन कारक हुए और नर-नारायण होने से नितिन भक्त है और मनुष्य रूप में होने से कौन होने से अर्जुन अज्ञानी है और भगवान उसको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और ज्ञान के उपदेश में भी प्रतिबंध लगा हुआ है कर्म तबोधन जगब्ध समय बहुत बीत गया उपदेश सुने उपदेश सुन के कर्म में लगना पड़ा है? और कभी रजुगुण तमुगुण का प्रभाव भी आता रहता है तो इससे ज्ञान में प्रतिबंध उपस्थित हो गया जब प्रतिबंध उपस्थित हुआ तो उत्तर गीता का, का कहना है कि जब अर्जुन ने योगाभ्यास किया तब प्रतिबंध की निवृत्ति हुई महाभारत का कहना है कि जब श्रीकृष्ण ने पुनः अनुगीता का उपदेश किया तब प्रतिबंध की निवृत्ति हुई और भागवत का कहना है कि जब भगवान परम धाम चले गए तो अर्जुन को उनका वियोग हुआ और वियोग में श्रीकृष्ण का स्मरण हुआ और जब श्रीकृष्ण का स्मरण हुआ रोने लगा जर घर आंकू गिरने लगे और व्याकुल हो गया जब अर्जुन तब जो श्रीकृष्ण का स्मरण है उसके अंत कर पवित्र हो गया और पवित्र होने पर जो अवरोध था ज्ञान में प्रतिबंध था उसकी निचुष्टि हो गई और निचुष्टि हो गई तो वही ज्ञान भारत में ऐसे है गीतम भगवत और जत ज्ञान संग्राम मूर्धनि कामोरूम गुणवत् जगब विभु विशोको प्रभु संपत्तिया संशया लीनक प्रकृति नैरगुण्य हलिंग स्वाद असम्भवा तुरंत मुक्त हो गया नित्य मुक्त हो गया और जो उसकी नित्य मुक्ति है उसमें जो आदर्श था जो प्रतिबंध था वो श्रीकृष्ण ने दूर तो कर लिया था पर जैसे किसी किसी साधक के दिज्ञास के जीवन में प्रतिबंध आता है वैसे प्रतिबंध की निवृत्ति कैसे होती है ये भी दिखाना था तो मनुष्य के रूप में अर्जुन को प्रतिबंध आया ज्ञान में और उसकी निवृत्ति हुई भगवान के स्मरण को और इंद्रांश के रूप में वो स्वर्ग में चला गया सारा स्वरूप हो गया और नर नारायण के रूप में वो पहले से ही नित्य मुक्त था उसमें बंधन सारी नहीं है तो ये गीता भगवती जो है गीता भगवती सबका मंगल सबका कल्याण करने के लिए आई है अब भक्ति और ज्ञान दोनों के संबंध में पूरी बात और देखो एक ही बात है कि अर्जुन अपने ममतापद लोगों को युद्ध भूमि में देखकर कर व्याखिल हो गया देखो मेरे सगे संबंधी हैं चाहे इधर हो चाहे उधर हो दोनों पक्ष के जो आए हैं वो मरेंगे तो और मरेंगे तो हमारे सगे संबंधी मरेंगे एक देखो संत की दृष्टि संजय ने कभी नहीं कहा कि अर्जुन के अंदर कोई दोषा नहीं तम तथा तृपया विष्टम अत्रुपूर्णा सुरेक्षण संजय देखते हैं कि अर्जुन के अंदर जो व्याकुलता है वो दया के कारण आई है वो चाहता है कि लोग मरे मरे देखो अर्जुन की स्थिति दुर्दोधन कहते हैं कि ये सब मेरे लिए मरने को आए हैं मदरसे त्यक्षहीनता ये सब लड़ लड़ के मरेंगे और मैं राजा बन समझाऊंगा ये दुर्जोधन की बुद्धि है और अर्जुन की बुद्धि है ईशान और एक अनुचित हु राज्यम होगा सुखानक स्वयथा बुद्धि प्राण चक्वा धना चौ मैं जिनके लिए लड़ने आया हूं जब हम मर जाएंगे तो मैं जीत के क्या करूंगा किमनो राज्य है गोविंद किम गो गई जीवितेंवा ये अर्जुन की बुद्धि होगी अर्जुन कहते हैं हम अपने लिए थोड़ी लड़ने आए हैं हम तो इन लोगों के सुख के लिए धर्म की रक्षा के लिए इनको सुख मिले भोग मिले इसके लिए रहने को आए हैं और ये विचारे जब माने आएंगे तो हम युद्ध तो में विजयी होगी क्या रहेंगे जहाँ को राज्य चाहिए भोग चाहिए धन चाहिए ये देखो दोनों में दोनों में अंतर है संजय कहते हैं अर्जुन के हृदय में कृपा है करुणा है वह राज्य है इसलिए नहीं करना चाहते पर कृष्ण ने डाल दिया कुटस्ता मन विधान और ये अपनापन है वो महात्मा वो होता है जो दोष को भी गुण के रूप में ग्रहण करते और मित्र वो होता है जो साफ साफ पहले कि तुम गलती कर रहे हो गलती करते हो बता दें तो श्री कृष्ण ने कहा सुकस्पा कर गलत गलत काम कर रहे हो अर्जुन और, और अर्जुन ने स्वीकार किया संजय की बात स्वीकार नहीं की हो कि हमारे अंदर बड़ी दया बड़ी करुणा आ गई है कारण दो सच तो को हाला बोले मैं बूढ़ हूं मैं ज्ञानी हूँ गर्भ समूढ़ आई भक्ति चार माम प्रबंधन मैं तुम्हारी स्वरण देखो अज्ञानी के अज्ञान दूर करने का यही उपाय है। यदि कोई अंधा अपने अंधेपन में इधर उधर चटोलने लगे तो भटक जाने का डर है और तो यदि किसी अंधे के पीछे चले सभी पटक जाने का कर लेकिन यदि किसी आंख वाले का सहारा लेके उसका हाथ पकड़ के चले तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है एक विद्यार्थी पढ़ता का काफी है, बहुत वर्षों से घर में गया परंतु तो उसके जो गुरु जी थे वो किसी कारण पर उसकी जन्मभूमि में पहुंच गए उसके पिता पिताजी आए उन्हें तो गुरु जी महाराज हमारा बेटा आपके पास पढ़ता है कहा भाई सब पता तो बहुत धन से है और उसकी क्या स्थिति है कितना पढ़ गया कैसा विद्वान हो गया पूरे तो तुम्हारे बेटे की स्थिति ये है कि स्वयं को तो वो कुछ समझता नहीं है और दूसरे का समझाया मानता नहीं उसकी उन्नति इसी तरह की हो रही है कि स्वयं तो, तो समझता नहीं और दूसरे कार की समझाई बात मानता नहीं तो मेरे आगे बढ़ना हो अगर अपनी समझ काम करती हो तो किसी समझदार की सलाम लेकर काम करना के लिए अर्जुन ने पहला काम जो किया बड़ी समझदारी का काम शिक्षक से अनु साधुमान स्वाम प्रपन्नम ये ज्ञान का मार्ग है और इसमें भक्ति है शिक्षक किया मैंने आप उनको शिक्षा दीजिए ज्ञान का उपदेश कीजिए आप गुरु में केला और स्वाम प्रपन्नम का अर्थ हुआ कि मैं तुम्हारी शरण में हूं तुम्हारा काम पकड़ लिया बाबा तुम वो पहुंचे ये भक्ति हो गई है अर्जुन विज्ञाता और प्रपत्ति दोनों लेकर श्रीकृष्ण के सामने उपस्थित हुआ परंतु विज्ञाता तो पक्की निकली